अहेतुक कृपा सिंधु श्री राम कृष्ण सबकी जबान बंद है लोग चुपचाप बैठे ये बातें सुन रहे हैं श्री राम कृष्ण के जिहवा पर मानो साक्षात वाघ वजिनी बैठी हुई जीवों के हित के लिए विद्या सागर से बातें कर रही है रात हो रही है नौ बजने को है श्री राम कृष्ण अब चलने वाले हैं श्री राम कृष्ण विद्यासागर से साहस्य यह सब जो कहा वह तो ऐसे ही कहा आप सब जानते हैं किंतु अभी आपको इसकी खबर नहीं सब हंसे वरुण के भंडार में कितने ही रत्न पड़े हैं परंतु वरुण महाराज को कोई खबर नहीं सागर हंसते हुए यह आप कह सकते हैं श्री राम कृष्ण साहस हाँ जी अनेक बाबू नौकरों के नाम तक नहीं जानते सब हंसते हैं घर में कहाँ कौन सी कीमती चीज पड़ी है वे नहीं जानते वार्तालाप सुनकर लोग आनंदित हो रहे हैं थोड़ी देर के लिए सब लोग शांत हो गए श्री राम कृष्ण विद्यासागर से फिर प्रसंग उठाते हैं श्री राम कृष्ण हसमुख एक बार बगीचा देखने जाइए रसमढ़ी का बगीचा बड़ी अच्छी जगह है विद्यासागर जरूर जाऊँगा आप आए और मैं ना जाऊँगा श्री राम कृष्ण मेरे पास राम राम विद्यासागर यह क्या ऐसी बात आपने क्यों कही मुझे समझाइए श्री राम कृष्ण साहस्य हम लोग छोटी छोटी किश्तियाँ हैं जो खाई नाले और बड़ी नदियों में भी जा सकती हैं परंतु आप हैं जहाज कौन जानता है जाते समय रेत में लग जाए सब हंसते हैं विद्यासागर प्रफुल्लमुख चुपचाप बैठे हैं श्री राम कृष्ण हंसते हैं श्री राम कृष्ण पर हाँ इस समय जहाज भी जा सकता है हुए हाँ, ठीक है। यह वर्षा काल है, लोग मास्टर स्वागत स्वागत। नवानुराग की वर्षा नवानुराग जब होता है तब मान अपमान का बोझ क्या रह सकता है श्री राम कृष्ण उठे भक्तजन भी उठे विद्यासागर आदमियों के साथ खड़े हैं श्री राम कृष्ण को गाड़ी पर चढ़ाने जाएंगे श्री राम कृष्ण अब भी खड़े हैं कर जाप कर रहे हैं जबते हुए भाव के आवेश में आ गए मानो विद्यासागर के आत्मिक हित के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हों। भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण उतर रहे हैं एक भक्त हाथ पकड़े हुए हैं विद्यासागर स्वजन बंधुओं के साथ आगे आगे जा रहे हैं हाथ में बत्ती लिए रास्ता दिखाते हुए सावन की कृष्ण पक्ष की षठी है अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है अंधेरे से ढकी हुई उद्यान भूमि को बत्ती के मंद प्रकाश के सहारे किसी तरह पार कर लोग फाटक की ओर जा रहे आ रहे हैं भक्तों के साथ श्री कृष्ण फाटक के पास जो ही पहुँचे जो ही एक सुंदर दृश्य ने सबको चकित कर दिया सामने एक दाढ़ी वाले गौरवर्ण पुरुष खड़े थे उम्र छत्तीस सैंतीस वर्ष की होगी बंगालियों की तरह पोशाक थी पर सिर पर सिखों की तरह शुभ्र साफा बंधा था उन्होंने श्री राम कृष्ण को देखते ही भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया उनके उठ खड़े होने पर श्री कृष्ण ने कहा बलराम तुम हो इतनी रात को बलराम हंसकर मैं बड़ी देर से आया हूँ श्रीराम के। भीतर क्यों नहीं गए बलराम जी लोग आपका वार्तालाप सुन रहे थे बीच में पहुंचकर क्यों शांति भंग करूं, यह सोचकर नहीं गया यह कहकर बलराम हंसने लगे श्रीराम कृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठ गए विद्यासागर मास्टर से धीमी आवाज़ में गाड़ी का किराया क्या दे दें मास्टर जी नहीं दे दिया गया है विद्यासागर और अनान्य लोगों ने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया गाड़ी उत्तर की ओर चलने लगी दक्षिणेश्वर काली मंदिर को जाएगी सब लोग गाड़ी की ओर देखते हुए खड़े हैं सोच रहे हैं ये महापुरुष कौन है ये ईश्वर पर कितना प्रेम करते हैं फिर जीवों के घर घर जाकर कहते हैं कि ईश्वर पर प्रेम करना ही जीवन का उद्देश्य है